संक्षिप्त महाभारत द्रोण पर्व आचार्य द्रोण का आक्रमण घटोत्कच और अस्वस्थामा का घोर संजय कहते हैं के प्रति राजा सोमदत्त का क्रोध बहुत बढ़ा हुआ था इसका था इसका कारण यह कि उसने उनके पुत्र भूमि श्रमा को जबकि वह अनशन व्रत धारण करके बैठा हुआ था मार डाला था सोमदत्त ने नौ बार मारकर सातिकी को विध डाला फिर सातिकी ने भी उन्हें नौ बारों से घायल किया बलवान था और उनका धनुष भी खूब मजबूत था अतः उसकी मार से तब सातिकी का वर्ग करने की इच्छा से आचार्य दौड़ उसकी ओर झप गई उन्हें आते रहे आदिवीर सात्ी की रक्षा के लिए उसे घेर कर खड़े हो गए तदनंतर दौड़ का पांडवों के साथ युद्ध आरंभ हुआ दोनों ने पांडव सेना को बाणों से आच्छादित कर दिया और युधिष्ठिर को भी खूब घायल किया फिर सात को दस दृष्टि को भीमसेन को नौ नकुल को पाँच सहदेव को आठ शिखंडी को सौ द्रौपदी के प्रत्येक पुत्र को पांच विराट को आठ द्रुपद को दस युधाम को तीन और उत्तम को छह बाढ़ मारकर बिंद दिया इसके बाद अन्य योद्धाओं को भी घायल करके वे युद्धि की ओर बढ़े, उनके बाणों की चोट से करते हुए पांडव सैनिक सब दिशाओं में भागने लगे जो जो वीर आचार्य के सामने आ जाता उसका मस्तक काट कर उनके बाण पृथ्वी में समा जाते थे इस प्रकार दौड़ के बाणों से आहत हुई पांडव सेना अर्जुन के देखते देखते भयभीत होकर भाग चली यह देखकर अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा गोविंद अब आप आचार्य के रथ की ओर चलिए तब भगवान ने दोनों को द्रोण के रथ की ओर खाका भीम सिंह ने भी अपने साथी विशोक को आज्ञा दी कि मुझे अपना रथ बढ़ाया उन दोनों भाइयों को तैयार होकर द्रोण सिन्हा की ओर आते देख पांचाल संजय मत्स्य केूस कौशल और केके महारथियों ने उनका साथ दिया महाराज तर वहां रोंगटे खड़े कर देने वाला घोर संग्राम छिड़ गया अर्जुन और भीम ने अपने साथ रथियों के भारी समूह को लेकर आपकी सेना के दक्षिण और उत्तर भाग में अश्वस्थामा बहुत चूहा हुआ था उसने साप्तिकी को आते देख उसे मार डालने का निश्चय करके उस पर धावा किया जब एक भीम से उनके पुत्र भटोत्कत ने क्रोध में भरकर अपने शत्रु को रोका घटोत्क का रथ लोहे का बना हुआ था उसमें आठ पहिए थे वह त्रिशूल था तो किसी के हाथ में मुदगर कोई पत्थर की चट्टान हाथ में लिए था और कोई वृक्ष घटोत्क पहले काल के दंडधारी यमराज की भाती जान पड़ता था उसके हाथ में उठाए हुए महान धनुष को देख कर राजा लोग घर से व्याकुल हो उठे थे वह भीम का राक्षस पर्वत के समान ऊंचा था बड़ी बड़ी के कारण उसका मुख विकराल तो उठे हुए आखे भयावली मुंह पर चमक पेट थसा हुआ जब ही उसकी हुलिया थी गले का छेद ऐसा था मानो कोई बहुत बड़ा गड्ढा हो सिर के बाल मुकुट से ढके हुए थे वह मुंह बाकर खड़े हुए यमराज के समान संपूर्ण प्राणियों को त्रास पहुंचा रहा था शत्रु उसे देखते ही व्याकुल हो जाते थे राक्षस राज दुर्योधन की सेना में हलचल मच गयी सबके सब, सब भय से व्याकुल हो उठे उस राक्षस के सिंहनाथ से अत्यंत भयभीत हो हाथी मूत्र त्याग करने लगे मनुष्यों को व्यथा होने लगी फिर तो वहां चारों ओर से पत्थरों की वर्षा आरंभ हो गयी रात्रि होने से उस समय राक्षसों का बल बहुत बढ़ा हुआ था। उनके चलाए हुए लोहे के चक्र, प्रास, तोमर, शूल, और आदि बरस रहे थे। बड़ा ही भयंकर संग्राम था। उसे देख कर कौरव पक्ष के राजाओं आपके पुत्रों तथा कर्ण को भी बहुत कष्ट हुआ और वे सब दिशाओं की ओर भागने लगे उस समय एकमात्र अभिमानी वीर अस्वस्थामा ही विचलित न होकर अपने जगह पर डटा रहा उसने घटोत्कच की रची हुई माया अपने से नष्ट कर दी। माया का नाश होने पर घटोत्कच के क्रोध की सीमा ला रही उसने भयंकर बाणों का प्रहार किया वे सभी बाटोत्क दस बाणों से ढंढ डाला इससे उसके नव स्थानों में बड़ी चोट पहुंची अत्यंत पीड़ित होकर उसने लाख अरों वाला एक चक्र हाथ में लिया जिसके किनारे की व्यर्थ होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा यदि घटोत्क ने अपने बाणों की वर्षा से अश्वस्थामा थामा को आच्छादित कर दिया इतने ही में घटोत्च का पुत्र अंजन परवा वहां आ पहुंचा उसने अस्वस्थामा को ऐसे रोक लिया जैसे आंधी के वेग को पर्वत रोक देता है तब अश्वस्थामा ने एक बाढ़ से अंजन से चारों घोड़ों को मार गिराए हो जाने पर उसने तलवार उठाई किंतु द्रोण कुमार ने तीखे तेज से उसके भी दो टुकड़े कर दिए तब अंजन परवा ने गांकर चलाई किंतु द्रोण कुमार ने उसे भी बाणों से मार कर गिरा दिया फिर तो प्रलय के समान गर्जना करता हुआ कूदकर आकाश में चला गया और वहां से वृक्षों की वर्षा करने लगा तो एक अश्वस्थामा उस मायावी को बाणों से डूबने लगा तब वह नीचे उतरकर कर पुनः दूसरे रथ पर जा बैठा इसी समय अश्वस्थामा ने अश्वस्थामा ने अंजन परवा को मार डाला अपने महाबली पुत्र को अस्वस्थामा के हाथ से मरा मारा गया देख खड़ो करोध से जल उठा और अश्वस्थामा के पास जाकर बोला धोल कुमार मैं उन पांडुओं का पुत्र हूं, जो युद्ध में कभी पीछे पैर नहीं हटाते राक्षसों का राजा हूं और रावण के समान मेरा बल है तू तो इस रणांगण में खड़ा तो रज जीते जी नहीं जाने पाएगा आज मैं तेरा युद्ध करने का हौसला मिटा दूंगा ऐसा कर, कर क्रोध से लाल लाल आंखें किए वह महाबली राक्षस अश्वस्थामा की ओर झपटा और उस पर रथ के धूरे के सभी करने लगा किंतु के बाण अभी आने भी नहीं पाते थे कि किया छूटने लगती जो उस प्रदोष काल में आकाश के बीच जुगलुओं की भांति जान पड़ती थी रणाभिमानी अस्वस्थ थामा के द्वारा अपनी बाया नष्ट हुई गई आकाश छिप गया और दूसरी माया लगा वह तो एक ऊंचा पर्वत बन गया तलवार और मूसल आदि के स्रोत बढ़ने लगे यह सब देखकर भी अश्वस्थामा विचलित नहीं हुआ उसने हंसते हंसते उस पर्वत पर वज्रास्त्र का प्रहार किया उसका स्पर्श होते ही वह गिर और उसे उस काली घटा को छिन्न भिन्न कर दिया फिर अपने बाणों की वर्षा से संपूर्ण दिशाओं को आच्छादित करके पानीओं के एक लाख रथियों का सफाया कर डाला तन्दर क्रोध में भरे हुए घटोत्कट ने अश्वस्थामा की छाती में दस बाढ़ मारे उनसे आहत होकर अश्वस्थामा काट उठा इतने ही में घटोत्कच ने आंजलिक नामक बाढ़ मारकर उसके धनुष को भी काट डाला तब अश्वस्थामा ने दूसरा मजबूत धनुष हाथ में लिया और घटोत्कच पट्टी तीखे बाणों की वर्षा आरंभ कर दी अब तो घटोत्कच के क्रोध की सीमा नहीं रही उसने भयकर कर्म करने वाले राक्षसों की सेना को आज्ञा दीवीरो के बेटे को मार डालो पाते ही वे भयंकर राक्षस आए अनेकों अस्त्र लेकर अश्वस्थामा को मारने के लिए दौड़े अश्वस्थामा के मस्तक पर शक्ति परी वजूल पट्टी तलवार गला भिन्नपाल मूसल फरसा प्रास तोमर कलप कंपन और मुर्गर आदि घोर शत्रुनाशक अस्त्र शस्त्रों की भर्षा करने लगे पुत्र के मस्तक पर शस्त्रों की देख, योद्धा बहुत दुखी हुए। परंतु अपने तीक्षण बाणों को दिव्य मंत्रों से अभिमंत्रित करके राक्षसों की सेना का श्रंगार आरम्भ किया उसके बाणों से घायल होकर राक्षसों का सुंदार व्याकुल उठा अश्वस्थामा की मार पड़ने से वे सब के सब क्रोध में भरकर उसके ऊपर टूट पड़े उस समय अश्वस्थामा ने ऐसा अद्भुत पराक्रम दिखाया जो दूसरों के लिए दूसरों के किए नहीं हो सकता था उसने राक्षस से सेना को भस्मसात कर दिया तब क्रोध में भरे हुए घटोत्कट ने दांतों से अपना ओठ चबाकर ताली भजाई और सिंहनाक करके आठ घंटियों वाली एक भयानक अश्नि अश्वस्थामा के ऊपर छोड़ी किन्तु उसने कूद करवा अपने हाथ में पकड़ ली और पुनः उसे घटोत्क पर ही चला दी कूद कर अलग हो गया और वह अपने उसके घोड़े सारथी भैन तथा रथ को भर्फ करके पृथ्वी में समा गई अश्वस्थामा का वह पर देख सब युव था उसकी प्रशंसा करने लगे अपना रथ नष्ट हो जाने से घटोत्कृदि के रथ पर जा बैठा और एक भयानक धनुष हाथ में ले अस्वस्थामा की छाती पर तीखे बाणों से प्रहार करने लगा इसी प्रकार भी पुत्र के हृदय में चोट पहुंचाने लगा अस्वस्थामा भी की वर्षा करने लगा और वे दोनों अपने अस्त्रों से उनके बाणों को काटने लगे इस प्रकार उनमें बड़ी तेजी के साथ अत्यंत भयानक युद्ध छिड़ा हुआ था उस समय अश्वस्थामा ने वहां अत्यंत अद्भुत पराक्रम प्रकट किया जो दूसरों के लिए सर्वथा था, उसने पलक मारते ही रथ और से की एक सेना का कर डाला। भीमसेन नकुल युधिष्ठिर अर्जुन और श्री भी देखते ही रह गए उसके बालों की चोट खाकर हाथी सिंहहीन पर्वत के समान पृथ्वी पर भरा पड़ते थे उसने अपने महाराजों से पांडवों को गिन कर द्रुप कुमार सूरज को मार डाला फिर द्रुप के छोटे भाई संतुलजय का भी काम तमाम किया इसके बाद बलानिक और के प्राण लिए फिर को सुमलोक भेज दिया तदन पर तदनंतर तीन बाणों से हेम माली ब्रषद्र और चंद्र का उनका किया तत्पश्चात कुंती भोज के दस पुत्रों को भी दस बाणों से यमलोक का अतिथि बनाया इसके बाद उसने यमदंड के खोर पर चढ़ाया और घटोत्कच की छाती में प्राती छेद कर पृथ्वी में समा गया घटोत्कच उत्कृष्ट होकर भूमि पर गिर पड़ा उसे मरकर गिरा हुआ समझकर धृष्टुन अश्वस्थामा के पास से अपना रथ दूर हटा ले गया युधि तो की सेना के राजा लोग भाग चले बीरवर अस्वस्थामा पांडव सेना को परास्त कर सिंह के समान गर्जना करने लगा उस समय अन्य सब लोगों ने तथा आपके पुत्रों ने भी द्रोण कुमार का विशेष सम्मान किया सिद्ध गंधर्व पिशाच नाग सुवर्ण पितर पक्षी राक्षस भूत अप्सरा तथा देवता लोग भी अश्वस्थामा की प्रशंसा करने लगे